इति निधान है ऐसा जो कहा गया था वह क्या तत्व तो क्या स्वरूप है और उसे क्या क्या धर्म उसे अगला मंत्र से बताया जा रहा है बृहच तद दिव्य रूपम सूक्ष्म तत्सूक्ष्म विभाती दूरासु दूरे दिहांति के पश्य निहतुहा तदिव्य वह प्रकृत ब्रह्म महान बहुत विशाल पूरा व्यापक है अचिंतवाच तो निवर्तन प्राप्ति मन साणी और मन आदि किसी का विषय हो मन के द्वारा सोचा जाए ऐसा नहीं हो सकता और मन से पशु का कौन से और जो कहा जाता है सामान्य मन से नहीं हो सकता साधारण मन मन युक्त मन वासन युक्त मन कामना युक्त मन कभी भी उस भ्रम चिंतन नहीं कर सकता अचिन के रूप पा इंद्रियों का आविषय होने के कारण से इंद्रियों का वो अवश्य अतएव मन के दौरान नहीं है और वाणी के दूर कहने भी नहीं जिसको दुनिया में आप सूक्ष्म हो उससे भी अत्यंत सूक्ष्म है किसको सूक्ष्म मानते हैं आकाश को आकाश से ज्यादा सूक्ष्म को तत्व संसार में नहीं माना गया उसका भी कारण है ना ये आत्मा उसका भी अधिष्ठान है इस आकाश की भी कल्पना का अधिष्ठान उनके कारण स्वतः सिद्ध हो गया उससे वो सूक्ष्म जरूर होगा कि हमेशा कारण अब स्वगत कार्य से ज्यादा सूक्ष्म होता है व्यापक होता है इत्यादि पहले कई बार सिद्ध कर चुके हैं इसलिए सूक्ष्म जो आकाश आदि वस्तुओं हैं उनसे सूक्ष्म तर रूपेण यह भाती होता है भाषित विशेष रूपेण आदि चंद्राद्य आकार भाषित होता है हर अज्ञानी उनके लिए दूरा सुदूर दूरा प्रकृष्ट देश से भी सुदूर और दूर है समझो जिसको आप दूर समझते हो उससे बहुत दूर हो जाएगा उसके लिए किसके लिए जो अज्ञानी है अज्ञानी के लिए तद य के इच्छा शरीर के अंदर अत्यंत समीप है विद्वानों के लिए बस अज्ञानी के दृष्टिकोण से कहा जा रहा है पिता? वास्तव विद्वानों के लिए समीप क्या है वह तो स्वरूप ही है ना जब अपने स्वरूप अपने समीप कहूंगा क्या जब ही हूं वो तो मेरा नजदीक क्या हुआ वो ये केवल अज्ञानी के लिए जो कहा गया दूरत्व तक कथन किया जाता है ज्ञानी के लिए वह नजदीक है यानी वास्तव में तो ज्ञानी का वह स्वरूप ही है आरोपित कथन है समीप्यता पश्यतु यह निहित गुहायाम वह चेतन प्राणियों में इस देह के भीतर उनके बुद्धिर् गुफा में छिपा हुआ विद्वानों को दिखाई देता है पश्यसु विद्वत्सु जो विद्वान लोग जो उसे देखते हैं जो उसे अनुभव करते हैं वह यही अनुभव कर रहे हैं गुहाया सकल प्राणियों का शरीर है वो शरीर के भीतर विद्यमान हृदय गुफा के अंदर छिपा हुआ रूपेण सभी विद्यमान उसको मानते हैं बृहत् महत बृहत सत्कार कर दिया महत महतो महिया तत्प्रकृत ब्रह्मा कौन है वह चीज जो महत है बृहत है कहते हैं जो प्रकृत ब्रह्म सत्या अनुभूति के लिए को सहायक साधन रूपेण कहा गया साधन साधन, ये सत्या उसका वृत तो क्यों कहा आपने उसका धर्म उसका धर्म है महत्व उसका धर्म है क्यों सर्वतो व्याप्त चारों तरफ ऊपर नीचे आगे पीछे सब तरफ से अव्याप्त ही की मिट्टी जैसे घड़ा में सब तरफ व्याप्त भीतर बाहर आगे पीछे हरा वो मिट्टी तो है दूसरा तो है जैसे मृत्यु का घट में व्याप्त सर्वतः उसे ब्रह्म सर्वतो व्याप्त है स्वयं दिव्याम स्वयं ब्रह्म दिव्या मन यहा दूलोक में जो रहता है दिव्य भवम दिव्य ऐसा उत्पत्ति नहीं करना जिसे कहते हैं स्वयं स्वयं प्रभम स्व प्रकाश है स्वयं प्रकाश वह स्वयं प्रकाश है इंद्रियों का विषय वो नहीं अत न चिंतित शक्य थे इसलिए उसका कोई भी मन से वैसा ऐसा है वैसा है इस प्रकार होगा उस प्रकार होगा न चिंतन कर सकता है न कल्पना कर सकता है न चिंतित रूपम समाज कर दिया मनो अगोचर स्वयं प्रकाश होने से वो इंद्रियों का विषय नहीं है और वो मन का विषय नहीं है क्योंकि वह अचिंत्य रूप वाला है ये जो पहले दिव्यम शब्द आया वो तो सकल इंद्रियों का अविषित्व स्थापन करने के लिए और अचिंत्य रूपम आया ण का भी और विषय स्थापित करने आकाश आदि जो इस लोक में सूक्ष्म माना जाता है उनसे भी सूक्ष्मतरम निर्तिशयम उससे भी वो सूक्ष्म का मतलब क्या निर्तिशयम इसमें मस्या इसका जो सूक्ष्मता है वो निर ता है ऐसा नहीं समझना तारतम्यता से तो ठीक है आकाश ब्रह्म हो गया ब्रह्म से कोई और सूक्ष्मा सूक्ष्म तम कहोगे आप इस भाष्कार देने नहीं कोई सूक्ष्म ढूंढना नहीं निरति से ही सूक्ष्मता इसी ब्रह्म निरक्ष सौ क्यों सर्व कारण सभी का कारण उसका भी कोई कारण होता तो हम मान लेते कोई भी है अगर तो दो के बीच में जब कहा जाएगा कि आकाशवाद सगल जगत को आपने एक राशि में ले लिया और दूसरा ब्रह्म दो के बीच में तो तरफ प्रती होना तमअपता होगा नहीं कि ये मत सोचना रहा है तो तरप प्रयोग पर हो गया तमक प्रयोग कर कोई तीसरी चीज होगी ऐसा आप कभी तो ना सोचें हो सकता है कि नियमी है गुड बेटर सोचे पॉजिटिव डिग्री है कंपेरिटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री होता है उसके नाम लगे सूक्ष्म लेकिन जब धोई पदार्थ तीसरी हि नहीं तब वहां तम प्रत्योग क्या तो होता है बहुतों में एक को बताना है तो इधर हम दो राशि कर दे रहे हैं एक ना, नाम है वस्तु का ब्रह्म दूसरा है आकाश प्रयोग का अवसर ही नहीं रह गया इसलिए श्रुति ने तरप प्रयोग कर दिया अतव या भाषगार ने इतनी बात को ध्यान रखते हुए कह दिया नृत्य सूक्ष्मता है जिसका क्यों अन्य सूक्ष्म है सर्व कारण स्व प्रकाश का, का विशेष रूपेण आप देखना चाहते हो आदित चंद्राद्याण वही ब्रह्म विशेष रूपे सर्वव्यापक सर्वसामान्य, स्वयं प्रकाश स्वप्रभ है वही विशिष्ट रूपेण उपाधि में देखना चाहते हैं तो आप आदि इत्यादि देख सकते हो भाति विभाति विविधा इतना ही नहीं दुरा विप्रक्शा सुदूर विपृष्ट तरह वर्तते किन लिए अविदुषा अत्यंत अगम्यता तथ्रह दूर देश दूर शब्द और यहां देश के लिए प्रयोग हो रहा है लोग मानते ना देशिकम कालिकम पर देशिक कालिक का का परत्व और कालिक परत्व देशिक अपरत्व कालिक अपरत्व और दूर शब्द उन्होंने कहा प्रयोग किया देशिक परत्व में ही देशिक जो परत्व है उसमें हो दूर शब्द कालिक परत्व में कोई दूर नहीं होता महान शब्द क्या प्रयोग होगा ज्यत्व और अपरत्व कनिष्ठत्व दूरत्व समीपतम सब क्या है देशिक में ही होता है इसे किसेकर कहते हैं प्रकृष्ट देश मैंने आपके परिकल्पना के मुताबिक कितना दूर है सबसे दूर देशा तो कौन सा है हुँ? जो आप सोच सकते हैं सबसे दूर वाला देश कौन सा है पढ़ा लिखा है शास्त्र वही कहेगा ब्रह्मलोक सबसे दूर और जो वेदांत पढ़ा नहीं है वो कहेगा स्वर्ग ये सब मर के वही जाते ना भले देखा नहीं लेकिन यही तो कहेगा बहुत दूर है मरने के बाद ही सबसे हम जाके नहीं देख सकते ना आ सकते और बिल्कुल मूड है पता नहीं बाप मर रहेगा स्वर्ग दिया ये भी जानता नहीं तो यही कहेगा दूर मने भाई वो तो सुना है कहीं कोई अमेरिका होता है और सब गांव वाला जानता है गाँव और भी जानता है ना ओके वो वो बहुत दूर है ये तीन कोटिंगे जो इस धरती के क्षेत्रों को जानने वाले कहेंगे अमेरिका आज बहुत दूर है मरणोत्तर काल को स्वीकार करने वाले लोग स्वर्ग को दूर कहेंगे और वेदांत आज पढ़े हुए लोग कहेंगे ब्रह्म लोग दूर है अत्यंत दूर क्या हुआ ब्रह्म उससे भी दूर है क्या यह ब्रह्म किन लिए अज्ञानी के क्यों क्योंकि वो ब्रह्म को भी गमी समझ कर पकड़ना चाह रहा है ना जैसे यहां प्लेन से जा सकते हो पैदल जा सकते हो अनेक रास्ते से से जा प्रक्रिया कहीं ना कहीं कहीं से कहीं भी दूर देश में भी स्वर्ग में मरने के बाद जा सकते आ सकते ब्रह्म भी जा सकते हैं आ सकते हैं शास्त्रों के आधार पर उसी पर चाहते हैं ब्रह्म भी ऐसा कोई जगह होगा जहां पर आ जाए कहा जा नहीं हो क्यों ऐसा कल्पना करने वालों के लिए ब्रह्म कहां होगा अत्यंत दूर होगा उसी कल्पना से परे। जैन लोग बोलते हैं कहा है वो लोका लोक नाम का आकाश है बहुत सात आसमान के ऊपर है मुसलमान बोलते हैं सात आसमान के ऊपर अल्लाह बैठा हुआ, सात अल्ला बैठा हुआ। सात है। सात आसमान कहां है उसे ऊपर बैठे और वहां कैसे जाएंगे आपका पुण्य जैसा बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा वैसे सा आपका सुख शरीर हल्का होता है पाप के अंदर भारी हो गई आपका शरीर इसे आप धरती पर है जनियोग्य कहना जो धरती पर मनुष्य विपेण है मैंने उसके सुख शरीर पाप बहुत है इसे वो यहां है इसे पाप बढ़ेगा तो नीचे लोगों में चला जाएगा जब पुण्य बढ़ेगा पाप घटेगा तो ऊपर के लोगों में जाएगा इतना पुण्य हो जाता है जैन दर्शन का अध्ययन ध्यान करते करते चंद्रमण करते हुए ध्यान करते हुए जिन का ध्यान करना है जिन मने जिसने जीत लिया संसार को 24 तीर्थंकर उनका ध्यान भजन करते करते करते इतना पुण्य हो जाएगा वो तो सुख शरीर इस, इस मरने के बाद हवा में उड़ते जाए उड़ते जाए उड़ते जाएगा उड़ते जाएगा जहां वो लोकालोक नाम के काकाश राम ने लोका लोक नाम कोई आकाश है जहां तीर्थंकर वहां जाएगा वो, जिनके पास चला जाएगा और वो जिन लोग उसको अंतिम उपदेश देंगे तो समाहित हो जाएगा तो ब्रह्म पर है ओह वहां पर अत्यंत दूर है उसके नाप नहीं उनका लोगों की गणना नहीं है बस नाम रख देगा लोका लोकालोक नाम का एक आकाश है सर्वोपर के हर व्यक्ति बाइबल पढ़ो ऐसे कुरान देखो ऐसा सब दर्शन वाले ऐसे कुछ बैठे हैं जो सबसे परे कोई है, वहां पर ईश्वर बैठा है या ब्रह्म बैठा है, या कोई भी नाम दे दिया अल्लाह अलग अलग नाम से वो मोक्ष देगा वहां जाने के बाद एकमात्री कहता नहीं तुमको यही मुक्त होना है यही वैसे यहाँ दो बार आना है ना यहाँ देखो यही वन यही ही आया। जब यही पर कहीं ढूंढने की जरूरत है ब्रह्म को मरने के बाद वहां जाएंगे जाएंगे कौन जाए कौन देखा आज तक कोई गया वो आया नहीं बोल नहीं रहा है कि मैं स्वर्ग से आया हूँ भाई हैं तो तुमको ले चलते हैं हम स्वर्ग दिखा के लाते तेरे कोई कोई, कोई कहानी हम लोग कहा हम राज्य गया वापस आ गया प्रसिद्ध प्रसिद्ध शास्त्र में था गया और लौट के आयाग में में जाके लौट के आने वाला का नाम तो बहुत ही दशरथ गया था इंद्र के पास नहीं? और भागवत भी आता रुक्म गया तो रुक्मी की विवाह करने दो ढूंढते हुए गया ब्रह्मा के पास चला गया तो ब्रह्म लोक गया स्वर्ग ऊपर पूछा ऐसी सुंदर मेरी बेटी को बना दिया उसके लायक कोई लड़का ही तुमने पैदा नहीं किया दुनिया में कभी तो नहीं पैदा हो चुका जाओ तो वापस हो जाए शादी तब तो लौटाया वहां ऐसे ऐसे वर्णन में मिलता है लेकिन कोई जिंदा यहाँ आदमी बोलता नहीं हम प्रम लोग जाके आ रहे हैं हाँ योगी लोग झुप्टे गप्पे मारने वाले योगी जो होते वो कहते हम लोग उन्हें एक दर्शन था ना योगी की कहानी वो कहता मैं सब लोग भेदन करके चला जाता हूँ सोते रहता पांच घंटा सोता हूँ योगी राज हूँ बारह घंटे में एक बार आ जाना, आप एक घंटे बाहर दर्शन दे दें और फिर खाए पीए सो जाए निद्रा समाधि स्थिति <laughs> तो बहुत ऐसे योगी राजुटे बहुत दूरा उ सुदूर क्यों अत्यंत अगम्य और जाएंगे तो वहां सुख होगा कल्पना करते रहता है यहां से उधर अच्छा होगा उधर से उधर अच्छा होगा दिन बेचारा एक छोटा गड्ढा सिर्फ बड़े गड्ढे में गिरने के जैसे करते जाता है बेचारा कई विद्यार्थी ने देखा अरे यहाँ से बढ़िया बनारस में पढ़ाई होती तो है तो वहां धक्के खाके वापस और पढ़ा वापस नहीं आ सकती सवाल है अहंकार भी है ना? अब बेचारे पढ़ाई नहीं खत्म होती होगी ऐसी घटना तो कई इस प्रकार से होते हैं तो वो दूर ढूंढ रहे यहाँ बढ़िया होगा ऐसे अज्ञानी के लिए ब्रह्म कभी प्राप्त नहीं होने तो अप्राप्य प्राप्य है वैसे ब्रह्म ब्रह्म उसके उसके लिए लिए ही रह जाता है। इसे उसके लिए दूर यह देह समीपे ब्रह्म, कर दिया गया तत्कार जितना तत्त्व रहे इस मंत्र में प्रकृत ब्रह्म दूसरा तत्व सूक्ष्म तत् क्षम सर्व कारणत् वहां पर भी शरीर में ही अत्यंत समीप है किनके लिए विदुषा क्यों भाई आत्म सर्वांतर आत्म ही विद्वान उसका अपना आत्मा ही मान रहा है इसे उसके लिए नजदीक नहीं है और क्यों इसे मान सकता है वो कैसे सर्वान्तर कि वही सर्वान्तर है आप भी कर दे आप अंदर ही तो जाते हैं सोने के लिए करते दे आप बाहर जाते हैं क्या है? बाहर जाते हैं नहीं इस बाहर हैं आप इस समय कहा हैं आप बाहर है इंद्रिय के बाहर हो चुके हैं बहिर्मुख है सुन रहे हैं देख रहे हैं पढ़ रहे हैं दिन भर बाहर ही रहते हैं बाहर तो बाहर की बात नहीं कह रहे हम बाहर का बहिर्मुख हो गए हैं आप इंद्रिया बाहर काम कर रही है विषयों को ग्रहण कर रहे हैं रूप स्पर्श का अनुभव हो रहा है यही बाह्यता है और यह बाह्यता है घोटाकर क्या करेंगे जब सोएंगे तो लाइट बंद करेंगे खिड़की बंद करेंगे दरवाजा बंद करेंगे साफ बंद करके रजा के अंदर घुस जाएंगे अंदर हो गए ना आप और अंदर होते जाएंगे आप फिर आंख बंद करेंगे इंद्रिया बंद हो गई सारा काम करना बंद होते होते और घुसते जा रहे है वो जगने के बाद हो जाता हम यहाँ है इस विषय पता नहीं कहाँ है वो तो अंदर अंतर कम हो गया ना जितने आंतरी होते जा रहे हैं उतना उतना सरपी हो जा रहे हैं ना होता तो मुक्त हो जाते मुक्ति हो जाती आकाश से क्योंकि आकाश का भीतर आत्मा आकाश का भी, भी अंतरतम वस्तु सूक्ष्मतम वस्तु है वो नीचे दिया है देखो यह आकाश हम मंत्रो ये जो आकाश के भीतर में रहकर आकाश का नियमन कर रहा है आकाश शरीर है जसगा नहीं जानता है वह आत्मा तुम्हारी आत्मा है वही अंतर्यामी है वही ब्रह्म है ऐसे अनेक गया है प्रधान ने कहा, अंतर्यामी ब्राह्मण यह पश्यतु चेतनावत् चेतनावत् चेतन वाले चेतन प्राणियों में चेतन निहितम स्थितम उन सभी में यह ब्रह्म स्थित दर्शन आदि क्रियावत्वी फिर लक्ष्य मानम उन सकल शरीरों में क्या हो रहा है दर्शन आदि क्रिया हो रही है घूम रहे फिर रहे बोल रहे चल रहा है ऐसा बोल, बोल रहा है ना उन सारी क्रियो के माध्यम से योगी लोग क्या समझते हैं ये सारी क्रिया कहाँ हो रही है सब उस चेतन में उस चेतन घटा क्या बचेगा मुर्दा बोलना चालना घूमना फिरना देखना सब बंद मर जाएगा ना उपाधि इसे योगी लोग उसका घूमने फिरने बोलने चालने हर चीज में क्या देखते हैं उस आदमी को नहीं उस आदमी क्रिया को नहीं उस आदमी का व्यवहार को नहीं क्योंकि उस आदमी का दिष्टान चैतन्य देता है योगी भी लक्ष्य क्रियावत्वे क्रियावत दर्शनारि क्रियावतव उन चेतन शरीरों में चैतन्यता चैतन्य विशिष्ट शरीरों आदि उपाधियों में जो निहित है स्थित है दर्शनार्थि क्रिया के द्वारा जो लक्षित होता है योगियों के लिए ऐसा वह ब्रह्मतत्व है फिर कहाँ देखते हैं उसको शरीर के अंदर हाथ में देखते हैं ब्रह्म को यद्य सर्वव्यापक ब्रह्म है वो तो हाथ पैर सब जगह है फिर भी विशेष रूप में नहीं होगी कहां लक्षित करते हैं कहतेम बुद्धि लक्षण आयाम इस शरीर के भीतर हृदय रूपी गुफा उस हृदय री गुफा के अंदर बुद्धि रूपी दर्पण उस बुद्धि दर्पण में जो चैतन्य का प्रतिबिंब उस प्रतिबिंब आदमी चैतन्य को वही ब्रह्म करके ग्रहण कर लेते हैं जिसके माध्यम से सकल व्यवहार हो रहा यदि बुद्धि में प्रति में न पड़े थे तो निगाह सारा व्यवहार क्योंकि वहीं पर विद्वानों के द्वारा यह ब्रह्म निगूढ़ छिपा हुआ ऐसे लक्षित करते हैं तथापि विद्यान लक्ष्य तत्वस्तंभे अविद्वी फिर भी अविद्या के द्वारा ढका होने से अविद्वानों से क्या होता है वहां पर विद्वान होने पर भी उस ब्रह्म को वे लक्षित नहीं कर पाते हैं कुछ पुस्तकों में छपानी है यहां तत्वस्तम अविद्वी है आपके पुस्तक में क्या है समृद्ध न लक्ष्य उसके बाद भी है, है? दीन जब इसको ठीक करो हमारे जब पंक्ति नहीं हो गायब है पुराने पुस्तकों में, तत्रस्थम ऐसा होना चाहिए उसी शरीर में उसी हृदय में गुफा में उसी बुद्धि में हर एक व्यक्ति का अपने बुद्धि में विद्यवान होने के बाद अपने बुद्धि प्रतिविध तो चैतन्य को ग्रहण नहीं है तो उस चैतन का जो चमत्कार है बुद्धि के माध्यम से जगत इस जगत तो चमत्कार को देखते रहता है और जगत तो चमत्कार को चमकाने वाला प्रकाशित करने वाला अपना बुद्धि में कई तो बार स्थान दिया होना दर्पण बाहर से दर्पण पकड़ के अंदर प्रकाश डाल दिया और आप तो भूल ही गए दर्पण को दर्पण प्रूल जाए चलो अंदर वस्तुओं को ही देख रहे हैं वस्तुओं को ही लेकर आनंद ले रहे हैं और भूल ही गए ये सब दर्पण कहीं महिमा था उसी के प्रकार प्रतिफलित प्रकाश के माध्यम से मैं इन विषयों को भोग कर रहा यही सभी अविद्वान का साधन उच्चत है पुनः उस ब्रह्म की उपलब्धि के असाधारण कुछ साधनों को कथन करने जा रहे हैं कैसा ग्रहण हो पाएगा वो न चक्षुषा गृह ना पिवाचा देव तपसा कर्मणा हुआ ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्स तथस पश्य निष्कलम ध्यान ये आत्मा निरूप होने के कारण से नेत्र से नहीं देखा जाता और अवाच्य होने के कारण से वाणी से इसके बारे में नहीं कहा जाता नापिवाचा जब एक कर्मेंद्र और एक ज्ञानेन्द्र का नाम लेकर गए उपलक्षित कर सभी को निषेध कर दिया इसे कहते हैं नान्य देव इंद्रिय अन्य किसी इंद्रियों के, के द्वारा भी नहीं हो सकता देवई मैंने अन्य इंद्रियों के द्वारा भी नहीं है तपसा कर्म न तप और न वैदिक अग्निहोत्र कर्मों से ही यह ब्रह्म को अब कर सकोगे जितना भी तप करेंगे आप इस भ्रम को ग्रहण नहीं कर सकते तेत बार तब सा ब्रम तब के द्वारे ब्रह्म को जानने की इच्छा करो विशेष अनुभव करने की इच्छा करो माने तब साधन साधने अंतरण के लिए।, लिए तब के द्वारा मैं ब्रह्म को प्राप्त करूंगा नहीं हो सकता तब से आप भगवान को प्रसन्न कर लीजिए भगवान को प्राप्त कर सकते हैं भगवान प्रकट हो जाएंगे सगुण सागर को तो आप ग्रहण कर सकते हो प्राप्त कर सकते हो तप के द्वारा अग्निहोत्रे कर्मों के द्वारा साकार ग्रहण कर सकते हो लेकिन तो कैसे अनुभव होगा ज्ञान प्रसाद जब बुद्धि की स्वच्छता से पुरुष विशुद्ध विशुद्धअकरण वाला होता है तभी वह ध्यान करता हुआ ध्याम सन उस निष्कलम उस निरवय आत्मतत्व का साक्षात्कार कर लेता है तम पश्यत तू पश्चने किंतु करने किंतु विशुद्ध सत्व किस से का ज्ञान प्रसाद ज्ञान प्रसाद के द्वारा विशुद्ध सत्व वाला हो गया हो विशुद्ध करने वाला हो तब जा करके मन मनात्माबोध तो जो समर्थ है भाव से सकल प्राणियों का ज्ञान जो है ना वायु से राज दोष कलुषित हुआ करता है हम कहते है है प्रसाद नहीं है। ज्ञान तो किसके पास नहीं है सबके पास ज्ञान है लेकिन वो ज्ञान जो है वो अप्रसाद रूप ज्ञान है प्रसाद आप तो ज्ञान नहीं है क्यों वह ज्ञान अब अप्रसन्नता ही देता है ना इसे ज्ञान अप्रसादे हम लोगों का संसार का भोग करते हैं सुख को प्राप्त करते हैं और उस चीज का ज्ञान होना होगा निश्चित रूप में ना जिससे हमारे चित्त सदा प्रसन्नता होगी प्रसाद होगा वैसे ज्ञान के माध्यम से प्रसाद हो तो उस ज्ञान प्रसाद के द्वारा मैंने आत्मा बोध ही है एकमात्र चीज ज्ञान ही एक ज्ञान है जिसके द्वारा आपको सदा नित्य प्रसन्नता की प्राप्ति होगी इसलिए इनका कहना है कि भाई आत्मज्ञान ज्ञान रूपी प्रसाद से क्या हो गया अंतकर्ण शुद्ध हो चुका है अंतकर्ण शुद्ध हो गया तो वह क्या करेगा तब तब कहते हैं कि भाई नहीं तो मल से युक्त तो हो गया वासना है आवरण मल विक्षेप से युक्त रहेगा तो अनुभव नहीं कर पाए जैसे मिट्टी आदि से मिलावा जल के समान है आपका अंत करण इस अंत में जैसे जल में क्या करते हैं आप कोई दवाएं डाल देते हैं क्लोरिन के टैबलेट परमानेंट टैबलेट डालेंगे कोई दवा डालते हैं या निर्मलीय पौधा तो उसका चूर्ण डाल देंगे या फिल्टर में डाल कर रख देंगे अनेक प्रक्रिया से आप क्या करते हैं उसको उसके मल को अलग कर देते हैं शुद्ध जल प्राप्त होता है और यहां पर निर्मली या दवाई क्या है आपके अंदर शोधि का तक ज्ञान ही और कुछ नहीं है किसी से आप आपका अंतरशोध होने वाला है और किसी से नहीं और ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें अन्य साधना प्राप्त होता है जो कर्म पूजा पाठ ध्यान भजन जो कहते हैं हम लोग वह सब इस ज्ञान की प्राप्ति में सहयोगी है जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो अंतर्ग पूर्ण शुद्ध माना जाएगा तब तक केवल शब्दार्थ ज्ञान हो रहा है सब सुन रहे हैं कुछ अर्थ ज्ञान हो रहा है चक्कर चल रहा है अनेक जन्म संसि अनेक जन्म लगता है वेदांत सुनते सुनते सुनते सुनते इस उम्र में बुढ़ापे में आप वेदांत सुन रहे हैं पिछले उम्र में तो सुने नहीं होंगे या कुछ ऐसे पुण्य किए थे अब इसे सुनने को मिल गया ऐसे अगला जन्म क्या होगा इस जन्म साठ में सुन रहे हो तो अगले जन्म बचपन में सुनोगे उससे अगले जन्म पचास में सुनोगे उससे अगले दिन पैंतालीस में सुनोगे ऐसे होते होते जो है बचपन में ही सुन लोगे एक वैराग संपन्न और बचपन से सन्यासी हो जाओगे इस अनेक जन्म लगता है लगे रहना पड़ता है ददा में गुद्योगम गीता में कहा समझ छोड़ते जाए भगवान आपको छोड़ेंगे नहीं एक बार आप इस तरफ आ गए फिर भगवान आप छोड़ने वाले नहीं है हर जन्म आपको पटकते रहेंगे पटकते रहेंगे जब तक आप पूरा आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तब तक रेंगे आप तो आया क्यों है? मेरे तरफ ये आया है तो फिर लगो नहीं तो जाए हमें कोई मतलब पुनरअप जन्म पुनरअपरणम कोई चक्कर पड़ा रहे हैं तय उस ज्ञान से क्या होता है तथा तम ध्याय तम निष्कलम पश्य ते तभी वह ध्यान करता हुआ उस निर्वय निर्व जो आत्मतत्व है उसको वह पश्य मैंने साक्षात्कार कर, कर लेता है भाष्यकार चक्षुषा क्रिय थे के निश्चित रूपत्वात्लिए वो जो ब्रह्म है वह चक्षुकरण नहीं हो सकता किसी ने कोई भी व्यक्ति के ना भी देवता हो ब्रह्मा हो कोई भी हो किसी के भी द्वारा वह ब्रह्म चक्षुण नहीं किया जा सकता क्यों रूपवान रूप वस्तु को ही आप चक्षुस ग्रहण करते ना जैसे रूप रहे ग्रहण करोगे आपने आप सब ज्ञान का खत्म क्यों और स्पर्शम और कह दिया सारा निषेध कर दे भी वाचा, वाणी के द्वारा भी ग्रहण नहीं कर सकते क्यों अन्य कोई नाम भी नहीं ना नाम है न ना रूप है नाम रूप दोनों कल्पना है अस्थि भाति प्रियम नाम रूप व्यक्ति पंचकम आद्य त्रद तो जगद्रपा के दो जगत का रूप झूठा अरे नाम भी नहीं वहां रूप भी नहीं जिसका नाम ही नहीं है उसको उच्चारण कैसे करोगे से कैसे बोलोग अमुक है उसको वस्तु हो तो उसे कुछ उसे नाम रखा जाता है और अरे लेकिन ऐसा विलक्षण वस्तु है है तो वस्तु किंतु उसका कोई नाम है ना वस्तु किंतु नाम नहीं हो सकता दुनिया में देखने को मिलता है है है वस्तु वस्तु नहीं नहीं नहीं तो नाम भी नहीं। होते भी नाम भी होते दुनिया में कोई दृष्टांत नहीं मिलेगा ये दुनिया में कोई भी वस्तु है उसका हम लोग कुछ ऐसा नाम रख ही देते है कुछ रख देंगे नहीं ये वस्तु मान लोगे तो लौकिक उच अलौकिक हो व्यवहार तो करोगे ना शास्त्र व्यवहार कर रहा है और शास्त्र व्यवहार नाम भी रख रखते ब्रह्म आत्मा नामकरण तो कर रहे हैं आप लेकिन उन नामों के माध्यम से भी अभी आप करते हैं हमेशा नाम से नामी को पकड़ते हैं है ना वाचक से वाच होता है जैसे घट एक नाम बोल दिया तुरंत आपके दिमाग में आ जाता हैं गोल मटोले का आकार वस्तु वैसे वाणी के द्वारा हम ब्रह्म नाम कह दे उसे कोई वाचात् तत्व का अनुभूति वस्तु ग्रहण नहीं होता इसलिए कहते हम जिसलिए ऐसा है इसलिए वास्तव इसका कोई नाम ही नहीं है यह भी शब्द लक्षक मात्र ही होते हैं नृदे वित्रेन्द्र इंद्रिय ही अन्य देवे अन्य देवताओं से भी नहीं को मतलब किया देवता इतर इंद्रिय ही अन्य विषय प्रकाशन करने से नाम देव का दिया इंद्रियो को देव क्यों कहते हैं विषय प्रकाशक देव अन्य इंद्रियों के द्वारा भी नहीं होता नहीं देवा ता था, ता था, ता प, तपसा सर्व प्राप्ति साधन भी न तपसा कर यदि तप कैसा है सकल चीजों को प्राप्त सर्वस फलों को प्राप्त करने का साधन तप है सर्व प्राप्ति साधन पी। भले ही है की को साधन साक्षात साधन, साधन, साधन नहीं है द्रिक्रम इत्यादि वचना इत्या भाव तथा वैदिक अग्निहोत्रादि कर्मणा प्रसिद्ध महत्वना किसी प्रमणा से क्या ना? वैदिक जो अग्निहोत्र कर्म है उनके जो प्रसिद्ध है जो महान कर्मेद आदि भी में भी किसी के द्वारा ग्रहण नहीं होता किम पुरस्त ग्रहणे ग्रहण फिर से ग्रहण करने में साधन क्या होगा कहते हैं ज्ञान प्रसाद ध्या मानो ज्ञान प्रसाद तो नीचे दे कहता है अर्थो ज्ञान क्या लेना बुद्धि को ले लेना और बुद्धि क्या करेगी ध्यान करेगी ध्यान ज्ञान बुद्धि का शुद्धि हो जाएगी बुद्धि प्रसन्न हो जाएगी और बुद्धि प्रसन्नता से ज्ञान प्रसाद आत्मा नत्मा का अनुभव करता है क्रम संशय आदि मल रहित प्रमाण ज्ञान से संशयादि मल से रहित प्रामेशन क्रिया यह प्रमुख साधन प्रसिद्ध है और ध्यान क्रिया जो है कोई प्रमाणिक ज्ञान का साधन नहीं होता है अतएव यह क्रम पड़ा ध्यान से बुद्धि शुद्ध होगा बुद्धि शुद्ध होने से बुद्धि जो है यथार्थ ज्ञान रतंभरा प्रज्ञा हो जाती है सत्य ज्ञान को धारण करने सक्षम हो जाती है यह तारण आत्मज्ञान ग्रहण करने के कारण से मुक्ति हो जाएगी ऐसे क्रम ले सीधे सीधे ध्यान का ज्ञान से संबंध नहीं कर सकते इसलिए ज्ञान शब्द यहां बुद्धि तक जाना पड़ा और ऐसा बुद्धि जो तो आत्मज्ञान को धारण करने वाली अन्य विषय ज्ञान को नहीं इसमें भाष्कर क्या करें सन्न आत्मबोधन समर्थम स्वभाव प्राणीना ज्ञान भाई विषय राग आदि दोष कलुषित असन्नम अशुद्धम नोधी पहले इसको समझाने के लिए पहले का क्या होता है वो समझा रहे हैं यद्यपि आत्मा का अवबोध करने का सामर्थ्य स्वभाव से ही सभी के अंदर है आत्मबोधन समर्थम अपीत किंतु बिगड़ा क्यों फिर सभी को अपने अपने आत्मस्वरूप तो ज्ञान करने के सामर्थ्य भी है हम लोग क्यों सब अपने आप कर्म नहीं कर ले रहे हैं क्यों सबको नहीं हो रहा अपने आत्मस्वरूप तो ज्ञान तब तो ने स्वभाव है ना स्वभाव रखा है क्या स्वभाव या गया सर्व प्राणी नाम स्वभाव ना? सकल प्राणियों के अंदर ज्ञानम क्या कौन सा ज्ञान है बाह्य विषय रागादिदोष कलुषित इनके पास जो ज्ञान है वह बाह्य विषय है घटपटादि विषय ज्ञान है और वह ज्ञान भी दोष कलुषित है अत्य उसको हम क्या कहेंगे अप्रसन्न अप्रसाद इसे लौकिक सर्व प्राणियों का स्वभाव से जो ज्ञान है वह ज्ञान अप्रसादात्मक ज्ञान अप्रसार है ज्ञान अशुद्धम सं अशुद्ध होता हुआ वह अपने बोध नहीं करा पाता है नित्यम सन्नि नित्य सन्निहित वो आतु तत्व सूप ही है वो फिर भी ग्रहण नहीं कर पाता आदर्श, जैसे मल धूल मिट्टी आदि से लिपा हुआ दर्पण के समान व सलिलम अथवा जल के समान है बड़ा स्वच्छ जा रहा है और जैसे पैर रखेंगे तो क्या होएगा वो तो कीचड़ नीचे का जो है हिलेगा सब सबाएगा उसी उसको कहते विलुलितम व सलीलम और तो पानी में कीचड़ कीचड़ मिट्टी मिट्टी हो गया जो स्वच्छ जल था उसमें मल चढ़ गया स्वच्छता दर बन तो मल बैठ गया उसी प्रकार आपका प्रबुद्धि स्वभाव है स्वच्छ है गलती कभी अनादिकाल में हो गई आप बाहर देख ली है और वो सुंदर लगने लगा वो सारा कचड़ा अपना अंदर डाल दिया सारा मल अपने पर लिया ये सब महामूढ़ हाथियों के समान स्वच्छ हो जाता है स्वच्छ होकर स्वभाव हम लोग की बुद्धि स्वच्छ थी पर हम लोग क्या कर दिए दसो इंद्रिय ग्यारह इंद्रियों के द्वारा सारा मल संसार रूप का विषय रूपा मल को और भी राहत विषयों को अपने अंदर डाल दिया है और बुद्धि को अत्यंत अशुद्ध कर दिया आगे को शुद्ध करने में लगो क्या करें रगड़ो इसको साफ करो पैर कीचड़ में पड़ गया तो पड़ गया क्या कर सकते हैं आप शहीद होगा ना पैर धो सकते हैं के कारण से जो हो गई जो हो गई अब क्यों हुआ कैसे हुआ कब हुआ ये सब जाने से कोई फायदा नहीं है शाम तो दिखाई दिया है आपको है क्या नहीं अभी थोड़ी हम सोचेंगे कब आया इस रस्सी में कहा से आइए क्यों आया ये कैसे यहां से जाएगा किस बिल में घुसेगा कौन सोचता है बस तो वे करना है मैं रस्सी का रस्सी का ज्ञान हो गया तो कहानी खत्म हो इसे आगंतुक मल को हटाने को सोचो ये हमें देखना नहीं तू कहां से आए कब आए किसने डाला क्यों डाला कैसे डाला ये दुनिया प्रश्न का कोई मतलब नहीं बस तो साफ करो अपना चेहरा देख लो बस छुट्टी जल में मल है जल उसको दूर करने को उपाय कर लो पीना है तो कपड़े से छानो कुछ भी करो अभी थोड़ी पूछते फिरंगे पलवी जी ने किसने गंदगी किसने डाल दी कब डाला कैसे डाला क्यों डाला ये सब कोई प्रश्न करता नहीं आप साफ करते हैं। काम यहां भी करना है इसलिए लोग क्या करते वेदांत में और सभी लोग भी कहते अनादिकाल में कभी हुआ छोड़ो झंझट समझो नहीं कोशिश मत करो कब हुआ था कैसे हुआ था क्या हुआ था कौन किया कुछ भी नहीं सोचना है तब यद तब यदा इंद्रिय विशेष संसर्ग जनित रागारी मल कालुष्य अपन क्या ना इंद्रियों का विशेष मल रूपी कालोशिका हट जाने के बाद जैसे आदर्श दर्पण के सलीला हट गया जल के अंदर में झोड़ा दी मिट्टी आदि दूर कर दिया गया उसी प्रकार से जब ऐसा होता है तो वही ज्ञान क्या होगा वही बुद्धि प्रसादितम मे स्वच्छम भवधी शांतम जब यही बुद्धि जिसके स्वभाव द शुद्ध हो अनायिकाल जब मल ला गया उसको आपने अब अभ्यास धीरे धीरे लोक वासना को छोड़ते गए ये स्नात्रेतर त्याग विवेक और वैराग्य से जो लोकेशना घट गई वित्तीषा घट गया अब घट गई और आपका पुत्रेशना भी नहीं रहा यह सब जो खत्म होते जाता है अपने आपका शास्त्र वासना बढ़ती जाता है जैसे शास्त्र वासना बढ़ती जाता है वैसे वैसे आपकी स्वच्छता बढ़ रही है समझो जितना आपका मन शास्त्र में लगता है जप में भक्ति मीत्य सागरों में समझो उतनी ही आपकी बुद्धि शुद्ध होती जा रही धीरे धीरे अब मन ही लग रहा है लग भी जाए टिकता नहीं कुछ भी खोबड़ी में तो समझ लेना अभी बहुत मल है बहुत पाप है इसे बुद्धि में कुछ भी नहीं आता याद नहीं। और ऐसे भी लोग हैं वो नहीं आ रही शास्त्र की तो फिर कहा से शास्त्र आ जाए पहले बच्चों को आई तो पढ़ाया जाएगा हर भाषा का जो अक्षर ज्ञान शब्द ज्ञान अर्थ ज्ञान फिर वाक्य कोई भी भाषा आदमी सीखता है तो उस भाषा के ग्रंथों में प्रवेश पा यहां पर भी शास्त्र प्रवेश पाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा ही तो अपना पड़ेगा प्रक्रिया यहां के इस शास्त्र जिस भाषा में उस भाषा के अक्षर ज्ञान चाहिए शब्द ज्ञान अर्थ ज्ञान वाक्यार्थ ज्ञान और वाक्यार्थ निर्णय करने के लिए वेदांत षटलिंग उपक्रम से महाराज शुरू में ही हम फाउंडेशन ने डाला नींव ही नहीं रह गया लोग व्याकरण से भागते है हमारे बस की बात नहीं जब व्याकरण से भाग जाता है वह कोई शास्त्र सुंदर गोद जा ही नहीं सकता जिस पर महल खड़ा होना है समझ समझना कि ये चीज हमारे अंदर धारण नहीं हो रहा है इसका मतलब अभी हम मोक्ष बहुत दूर हैं। अभी हनाधिकारी है। तभी अंदर घुस नहीं रहा फाउंडेशन ही नहीं बैठ रहा क्या रहे तो इसलिए कहते हैं हाँ, कि ये जो स्वच्छ है शांत है अवतिष्टा त्ञान से प्रसाद तब समझो तुम्हारे बुद्धि शुद्ध हो गई है तब ज्ञान के प्रसाद हो गया तब उसी का ना ज्ञान का प्रसाद बुद्धि की शुद्धि अंतकरण की शुद्धि हो गई ये माना जाएगा तेना ज्ञान प्रसाद है ना, शुद्ध अंतकर्ण के द्वारा विशुद्ध सत्व विशुद्ध अंतकर्ण योग्य ण वाला वा योग्य अधिकारी ब्रह्म दृष्टुम योग्य जिसने वह ब्रह्म का अनुभव करने योग्य है तदा तस्मात इसलिए वो क्या करता है तू तम आत्मा नश्यती उपलब्ध है इसलिए अब वह उस आत्मा को अनुभव कर लेता है किस रूप से अनुभव कर रहा है निष्कलम सर्वावय भेद वर्जित सगल अवयभेद रहित भ्रम को अनुभव करता है कैसे प्राप्त हुई उसको? सत्यादि साधन उपस मन चिंतन सत्यादि साधन वाला है वह वा। सकल इंद्रियों को संहार कर ले वा। के द्वारा। नि निरंतर उस भ्रम का चिंतन करता हुआ व्यक्ति उसको अनुभव करता है माता ने पश्चि जिस आत्मा को वह ऐसा कर रहा है उसके अनुभव पूछो महाराज आपने ब्रह्म का अनुभव किया ब्रह्म कैसा है बताओ थोड़े कुछ शब्दों के द्वारा लक्षित करने के प्रयास करो ऐसे आ कहीं से आए अगर भंडार खागे कैसा था भंडारा है बहुत बढ़िया था बेकार था कुछ कुछ तो बोलोगे ना यही तो, तो होता और क्या बढ़िया तो बेकार तो न बढ़िया नहीं बेकार चलो ठीक था दक्षिणा भी, भी नहीं मिला कम भी नहीं मिला मिल गया भाड़ा तो हो गया तो ऐसे, तो तो ऐसे मिल गया ठीक ठाक है, या तो बढ़िया है या तो खराब है या तो ठीक ठाक ऐसे ब्रह्म की व्याख्या करो तुम्हें ज्ञान हो गयात्मा चेत साह पंचदास विवेश प्राण चित्तम सरमोतम ब्रजाना युद्ध विभवत आत्मा आत्मा यह जो आत्मा कि शरीर के भीतरी चेतसा चित्स वेद्य जान्य योग्य अणुशताव्य छोटा सा अणुगता सूक्ष्म अत्यंत सूक्ष्म जो आत्मा यह जो आत्मा है इसको अपने शुद्ध चुत के द्वारा आप अपने हृदय के अंदर ही अनुभव कर सकते हैं प्राण अपना जिसे प्राण अपान समान उदाहरण सारी चीजें भेद पंच प्राण आदि जो भेद है पांच प्रकार का जो है वह प्राण जिसमें प्रतिष्ठित है वह प्राण जिसमें प्रतिष्ठित है बुद्धिव चेतन को आदर बनाए ना बुद्धिव चिंतन बुद्धि हटी चैतन यहाँ से हटा से गया ना प्रति सुन यहाँ से निकल गया तो पंच प्राण भी चले गए, ये तो है चला गया, पंच प्राण जिंदा रहेगा आज भी जिंदा रह जाए होता नहीं जीवात्मा निकला तो सब गए पंच प्राण भी चला जाता इसे मानना पड़ेगा प्रतिष्ठित है जीवात्मा में जीवात्मा है क्या बुद्धि चेतन बुद्धि प्रतिफलित जो चैतन्य है बुद्धि का है हृदय में हृदय कहा है शरीर में और शरीर के अंदर ही जो आत्मा है उसी में वह पांच प्रकार से भक्त प्राण है प्रतिष्ठित है प्राण चित्तम सर्वोत्तम प्रजा इंद्रियों के सहित प्राण से प्रजावर्ग के संपूर्ण चित्तों व्याप्त है प्राण ही प्रजा ही इंद्रियों के सहित इन प्रजा वर्ग के संपूर्ण चित्त सर्वचित्तम औतम भवत औतम प्रोत व्याप्त क्योंकि लोक में प्रजा के सभी अंतकरण क्षेत्र विप्रसिद्ध है ही है कि कोई भी है जीव कीटाणु भी चीटी भी उसका अंतरण क्या है चेतन युक्त होगा चेतन नहीं है तो मरा मुर्दा का नहीं हो जाए, जाए। जिस जाएगा शुद्ध यस्मिन विशुद्ध है, जिस चित के शुद्ध हो जाने पर वह आत्मा ये आत्मा विभवती विशेष रूप से प्रकाशित होने लगता है उस चित्त चित्त में ही ये सब प्राण प्रतिष्ठित है और वो तो प्रोक्त है ऐसा समझो।